निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनाम होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं कुलहीन होकर भी कुलिन हैं देवी पार्वती की तपस्या से ही आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं इसमें संशय नहीं है गिरि श्रेष्ठ इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो वह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता श्री ब्रह्मा जी कहते हैं मुने ऐसा कह कर भगवान शिव की इच्छा से कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए किस प्रकार उत्तर दिया महर्षि नारद बोले शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाथ ही है इस बात को अच्छी तरह समझ लो शिव नाथ में है और नाथ शिव में है यह सर्वथा सच्ची बात है नाथ और भगवान शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है शैलेंद्र सष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले भगवान शिवनाथ ही प्रकट हुए अतः वह सबसे उत्कृष्ट हैं हिमालय इसीलिए मन ही मन सर्वेश्वर भगवान शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था श्री ब्रह्मा जी कहते हैं मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा तदनंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्माय रहित हो महर्षि नारद को साधुवाद देने लगे महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आशिरचित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले आहो दिन की आग से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है जो परातत्पर आत्म बोध स्वरूप स्वतंत्र लीला वाले हैं उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभू का हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है तदनंतर हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया कन्यादान करने के समय वे बोले परमेश्वर मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूं आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए स्वीकार करें सर्वेश्वर इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों इस मंत्र का उच्चारण करके हिमालय ने अपनी पुत्री त्रिलोकी जननी देवी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रकल शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता को दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श करके इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया उस समय वहां सब ओर महान आनंददायक महोत्सव होने लगा प्रति पर अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे गंधर्व गण प्रेम पूर्वक गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे इस समय महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया जाने लगा मैं विष्णु इंद्र देवता तथा संपूर्ण मुनि हाथ से भर गए हम सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे तदनंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित संगता प्रदान की तत्पश्चात उनके बांधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिवा का पूजन करके नाना विधि विधान से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किया हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य रत्न पात्र 1 लाख सुसज्जित घोएं 1 लाख सजे सजाए घोड़े करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जड़ित रथ आदि वस्तुएं दी इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी देवी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गया इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मन्यदिनी शाखा में वर्णित स्त्रोतों के द्वारा दोनों हाथ जोड कर प्रसंदता पुर्वक उत्तमवाणी में परमेश्वर शिव की स्तुधी की तत पस्षाद वेदवेता हिमाचल के आज्या देने पर मुन्यों ने बड़े उत्साह के साथ भगवान शिव और शिवा के सर पर अभिशेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की मुने उस समय वहां बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था अध्याय 48 भगवान शिव के विवाह का उपसंहार उनके द्वारा दक्षिणा वितरण वर वधू का कोप हर और वास भवन में जाना वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना गति की प्रार्थना से भगवान शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान करना वर वधू का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और भगवान शिव का जनवासे में लौटना श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हे है नारद तदनंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और देवी पार्वती को आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दीत उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजली दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्नि देव की परिक्रमा की महर्षि नारद तदनंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव और शिवा विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया फिर उन दोनों दम्पति के मस्तक का अभिषेक हुआ ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक गुरु का दर्शन कराया तत्पश्चात हृदय लंबवान का कार्य पूरा हुआ फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया उस समय गिरिजा नंदनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो रही थी फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दम्पति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे मुनि तदनंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नवदम्पति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ सासारोप्राशन किया इस प्रकार विधि पूर्वक और वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक दृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया फिर भगवान शंभू ने आचार्य को गोदान किया मंगलदायक जो बड़े-बड़े दान बताए गए हैं वे सभी सहज संपन्न किए गए तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक-पृथक 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे उस समय सब देवता तथा एक दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर-जोर से जय जय कार की ध्वनि करने लगे सब ओर से मांगलिक शब्द और गीत होने लगे वाधो की मनोहर ध्वनि सबके मन को आनंद दे रही थी इसके बाद श्री विष्णु और महादेव तथा सभी ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने-अपने डेरे अपने में चले गए उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंदमग्न हो भगवान शिव और देवी पार्वती को लेकर कोहबर में गई वहां उन सब ने आदर पूर्वक वरवधु से लोकाचार का संपादन कराया उस समय सब ओर परमानंद महान उत्सव छा रहा था तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कोतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नतापूर्वक लोकाचार का, का संपादन किया इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल क्रृत्य करके उन नवदंपत्ति को केली गृह में पहुंचाया और जयध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई उनके नाम इस प्रकार हैं सरस्वती लक्ष्मी सावित्री गंगा आदिति शाची लोकापामुद्रा अरुणगति अहिल्या तुलसी स्वाहा रोहिणी पृथ्वी शतरूपा संज्ञा तथा रति ये देवंगनाएं तथा मनोहरणी देवकन्या नागकन्या और मुनी कन्या भी वहां आपों की